नमस्कार आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में बातें मुलाकातें इस कार्यक्रम में और आज के हमारे खास मेहमान हरियाणा से मनिन्द्र जी जुड़े हुए हैं जो एक बहुत ही अच्छे सितार वादक हैं उनसे हम लोग उनके परफॉर्मेंस को आज सुनेंगे उनसे कुछ बातें करेंगे और आप सभी की मुलाकात भी उनसे होने वाली है तो आप सभी की तरफ से मनिन्द्र जी का बहुत बहुत स्वागत है इन चंद तालियों के साथ

थैंक यू जी बहुत बहुत स्वागत है कैसे हैं आप जी जी थैंक यू सो मच मैं बहुत बढ़िया <laughs> जी जी मैं चाहूंगा कि आप थोड़ा सा अपने बारे में बताइए आप अभी वर्तमान में कहा से हमारे साथ जुड़ गए हैं और परिवार में कौन कौन है मैं फिलहाल अभी हरियाणा से हरियाणा के एक छोटे से कस्बे सफेदो से हूँ और फैमिली में है मम्मी है बड़े भाई है भाभी है और भतीजिया है छोटी और मैं हूँ अपनी सिस्टर की भी शादी कर दी है तो मतलब अभी

सिर्फ सबसे छोटा घर में जी जी चलिए बहुत बहुत स्वागत है आपका और बहुत ही अच्छा लग रहा है कि आप हमारे साथ जुड़ गए आज और आप सितार बजाते हैं तो सितार बजाना अपने आप में एक आर्ट है एक बहुत बड़ी तपस्या है और पांडर गायकवाड़ जी दुबई से हम सब लिए स्वागत

आप सभी का करके लिखते भेजा है पनरंग जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया अपना प्यार जताने के लिए और आइए आगे बढ़ते हैं आज के शो को सजाने के लिए मनिंदर जांगर जी हमारे साथ हैं जो सितार वादक है जिनसे आप अभी रूबरू हुए और उनके स्वागत में हमारे साथ विक्रांत राय जी हैं सिंगिंग स्टार तरंग के तो मैं चाहूंगा की मनिंदर जी के स्वागत में गीत गुनगुनाइए गुन विक्रांत सर जी नमस्कार मैं आज रागेमन पे आधारित एक गणेश वंदना जी जी

गणपति जगवंदन गई गणपति जगवंदन गई गणपति जगवंदन शंकर सुवन भवानी नंदन शंकर

सुना भवानी नंदन गई गणपति जगवंदन गई गणपति जगवंदना सिद्धि सदना गज मदाना विनानयक सिद्धि सदना

च गगा वन विनायक कृपा सिंधु सुंदर सब नायक कृपा सिंधु शंकर सुमयन भवानी नंदना शंकर सुवाना भवानी

गणपति थैंक यू क्या क्या बात क्या बात विक्रांत जी बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया गणपति वंदना से मनिंदर जांगर जी का स्वागत करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका जी आप बातें बना मुलाकातें इस कार्यक्रम को आप सुन रहे हैं और इसके साथ ही हमारे पांडुरंग जी ने भी मैसेज किया है सोनाइस विक्रांत जी

और अनिल द्विवेदी जी मुंबई से स्वागत लिखा है और वाहवा लिखा है आपके लिए और ओमकार जी ने भी वाहवा विक्रांत जी लिख के भेजा है चलिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं मैसेज करके याद करने के लिए आइए अब हम लोग मनिंदर जी से जोड़ना चाहूंगा मैं आप सभी को और सबसे पहले तो मैं चाहूंगा कि इस यात्रा की कैसे शुरुआत हुई सितार फादन का वो मैं सुनना चाहूंगा आपसे जी <laughs> जी बिल्कुल सर मैं बताना चाहता हूँ मतलब चली ना मतलब मैंने ट्रैक तो कुछ और चुना था

मैं करने गया था जो स्टेनोग्राफी तो होती है अच्छा अच्छा मतलब मैंने एडमिशन तो आई वगैरह में लिया था तो पहले तो मतलब वहाँ मैडम मेरे को बोले की आपको ना बी ए ग्रेजुएशन जरूरी है इसमें आगे बढ़ने के लिए मतलब जॉब वगैरह के लिए तो मैंने एडमिशन लिया ग्रेजुएशन में तो

मतलब मेरे को नाइन्थ एट से पता था कि म्यूजिक सब्जेक्ट होता है ये नहीं पता था इंस्ट्रूमेंट और वोकल होता है अच्छा अच्छा गाने और बजाने का मेरे को नहीं पता था क्या होता है और एक्चुअली hmm. फिर मैंने ग्रेजुएशन में एडमिशन लिया तो उधर मैंने ना फॉर्म भरा और तो उधर लिखा था म्यूजिक वोकल इंस्ट्रूमेंटल और hmm. फॉर्म फिल करने के लिए मतलब वहाँ सब्जेक्ट चूज करने थे तो मेरे को एक टीचर बोले एम करूँ या आई करू वी करूँ या hmm. आई करू

वो वोकल था और इंस्ट्रूमेंटल मैं बोला सर जो भी कर दीजिए मेरे को नहीं पता सर म्यूजिक तो है ना बोले हाँ म्यूजिक है उस, उन्होंने आई कर दिया तो मैं गया एचओडी सर के पास तो एच के पास गया तो उन्होंने मेरे को देख के बोले कि आपका बेटा इंस्ट्रूमेंट वाला रूम है दूसरा तो मैं दूसरे रूम में गया उधर वहाँ पे जाके तो मैंने देखा वहां पे सितारे सितार रखे है

तो मैं एकदम से हैरान हो गया देखते ही मतलब चौंक गया मैं देखा ये क्या तुम्बे से रखे हैं इधर वो तो मतलब उस देख हो छुट गए मेरे देखकर मैंने मैं सोच रहा हूं मन मन में इतना अंदर सोच रहा हूं मैं, मैंने ही क्या ले लिया मतलब मैंने तो गाने वाला लेना था

फिर मैं मैडम के पास गया तो फिर मैडम मेरे को बोले कि बेटा अभी ना आप दो तीन दिन बाद आना चेंज करवाने के लिए नए एच ओडी आए तो वहां से टाइम लगा उनको आने में मतलब वो आए आफ्ता दस दिन बाद तो मैं उनके पास गया मैं बोला सर मेरे को ना मैडम ऐसे मेरे को ना ये चेंज करवाना है तो वो मेरे को बोले बेटा इसकी डेट चली गई है

अब कुमार जी से जिनसे भी मैं कंटिन्यू सीख रहा हूँ तो वो आए ग्रेजुएशन में टू थाउजेंड फोर्टीन में वो आए तो उन्होंने ना मतलब उस सित गाना बजा के दिखाया

क्यूँकी तुम अच्छा। सॉन्ग बुझाया उन्होंने तो उस दिन से मतलब इंस्पिरेशन वो मेरे को मिली कि बैठा रहता सारा दिन वहाँ पे मतलब अच्छा अच्छा इस चक्कर में एग्जाम में री भी आई

म्यूजिक म्यूजिक मतलब उसमें सारा दिन बैठने के कारण लेकिन हाँ। बड़ा मतलब फिर एक साल सीखा मैंने उनसे मतलब एक साल तो मतलब छ सात महीने कुछ हाथ रखने में बैठक में लग जाता इतना तो टाइम सितार में जानने में जानने तो फिर वो धीरे धीरे मतलब वो उनको ना फिर रिलीव कर दिया गया जो मेरे गुरु जी हैं उनको ना रिलीव कर दिया वहां से कॉलेज से तो फिर नए टीचर आए तो आजकल तो बस बहुत कम लोग है जो अच्छा भी हैं सितार में बहुत कम लोग है जो मतलब मेहनत करते हैं तो

वो आए तो मैं मतलब जो भी किया था मैं सारा वही वैसे का वैसे ही हो गया पहले की तरह नॉर्मल मतलब सितार छूट गया मेरा बिल्कुल 2016 तक मैंने दो साल तक सितार ही नहीं बजाया तो 2017 के नवंबर में मेरे को मतलब दो हजार सत्रह के नवम्बर में किसी ने मेरे भाई को बोला कि आप इसको सिखाओ और उनको इनके पास भेज मतलब लाइफ बन जाएगी इनकी तो टू तो से मैं कंटिन्यू मतलब अभी उनके पास ही सीख रहा हूँ घर पे जाके डिस्टेंस पड़ता है मेरे घर से सिक्सटी किलोमीटर

बाइक से जाता हूं मैं बाइक से आता हूं हर संडे को जाता हूं उनके पास क्लास के लिए अच्छा अच्छा जी जी चलिए बहुत ही अच्छी बात आपने बताया और मुझे लगता है कि हमारे सभी दर्शक मित्रों को भी अच्छा लग रहा है और अनुज जी के मन में एक सवाल आ रहा है कि ऐसा क्यों होता है चुना कुछ हुआ कुछ

<laughs> कभी कभी विधान को ये मंजूर होता है कि आप जो चुनते हैं वो उनको मंजूर नहीं होता लेकिन आपकी कला को देखकर वो पहले से ही ईश्वर जो है चुनके रखता है बस यही है कि आप उसमें माहिर होने की जो है आपको किसी भी विधा में आप जाएंगे वहां पर जो तो प्रैक्टिस जरूरी है वहां पर आपको सीखना ही पड़ेगा एबीसी तो स्टार्टिंग से ही आपको करना ही पड़ेगा तो चाहे कौन सा भी आप आर्ट ले ले रहे हैं अगर आपका दिल है और करने की कोशिश आप करेंगे तो निश्चित तौर पर आपको अच्छा लगेगा और कुछ चीजों के बारे में जब तक हमारे

जानकारी नहीं होती तब तक हम उसे जानने की कोशिश भी नहीं करते हम कुछ छोटी सी जानकारी अपने आसपास रखते हैं और सोचते कि मैं इसमें करूंगा लेकिन उससे अच्छी भी जानकारी होती है जब वो हमारे पास आते हैं, तो फिर हमारा मन कहता है अरे यार ये ठीक नहीं सुना तो वो चुनता था और अच्छा होता। <laughs> तो कभी कभी आती है तो जो मिला उसको अच्छा करने में अच्छा है और जो नहीं मिला उसके लिए परेशान नहीं होना है तो आइए आगे बढ़ते हैं और मैं चाहूंगा मनिंदर जी आप एक सुंदर गीत सुनाइए हमें सितार पर

जी जी बिल्कुल बिल्कुल मैं आपको एक भजन सुनाता हूँ मतलब अभी मेरे को तीन साल हुए हैं सीखते बजाते हुए सीखते हुए जी जी जी मतलब अभी मतलब जो बोलते हैं ना कि परफेक्शन तो कभी नहीं आती सही बात तो, तो ऐसा सम, सम, समुंदर है बिल्कुल समुंदर है समुंदर है जितना

गहराई में जाओगे उतना सीखने को मिलेगा और उतना आगे बढ़ते जाएंगे लेकिन अभी मैं सीख ही रहा हूं मैं स्टूडेंट ही हूँ एक सीखना तो तारी है जो भी गलती हो वजह मुझसे माफ कीजिएगा

Hey okay.

<laughs> और आपको सुन के हमिद जी ने लिखा है कि भाई गजल जरूर सुनाइए <laughs> जी जी जी। और अश्विन गुप्ता जी ने लिखा ब्यूटीफुल करके बीके अश्विन गुप्ता जी ने थैंक यू जी जी। यो जो आप तीन तो साल से सीख रहे हैं और शुरू शुरू में क्या दिक्कतें आती सितार बजाने में या सीखने में क्या मेन इसका जो है लोग बहुत ज्यादा लोग सितार नहीं बजाते आज भी देखा गया वैसे बजाते होंगे काफी लोग लेकिन परफॉर्मेंस में देखा गया की

या तो कीबोर्ड प्ले ज्यादा होते हैं आ, या तबला या फिर हारमोनियम वगैरह प्ले करते हैं सितार बहुत कम देखने को आता है प्ले करने में या सितार आर्टिस्ट कम है तो मुझे थोड़ा सा बताइए सितार की क्या विशेषता है और इसे सीखने में टाइम लगता है तो कौन किस जगह पे ज्यादा वर्कआउट करना पड़ता है

वर्कआउट तो बात ये पेशेंस की बात होती है मतलब इसमें लोग सोचते हैं कि जो भी बहुत से लोग अगर स्टार्टिंग में सीखने की कभी कोई सीखता है तो बोलता है कि पूछते हैं सर कितने दिन में आ जाएगा सितार जिसने <laughs> ये बोल दिया तो वो कभी नहीं सीख पाता बट ये कोई टाइम लिमिट की थोड़ी होती है चीजें टाइम लिमिट का तो कोई काम ही नहीं है इसमें संगीत में कोई शॉर्टकट ही नहीं है सीधी सी बात शॉर्टकट कुछ नहीं है संगीत में रही सितार में स्टार्टिंग में बैठक की प्रॉब्लम बहुत आती है

अब सीधी आलथी पालथी लगाते हैं तो इसमें उल्टी आलती पालथी लगानी पड़ती है ओह अच्छा। मतलब मतलब तो मतलब पैरस हो जाते हैं स्टार्टिंग में मतलब बड़ी दिक्कत आती है और फिंगर कट हो जाती है ये देखिए घर से थोड़ा फिंगर पे निशान हो जाते हैं ये स्वेलिंग आ जाती है फिंगर पे कई बार ब्लड भी आ जाता है ज्यादा प्रैक्टिस करने से

और अच्छा जो हम मिजराब डालते हैं इधर से मतलब इस फिंगर का नेल्स मेरा नॉर्मल है और इसका टेढ़ा हो गया है मतलब अच्छा देखिए अच्छा निशान हो गए गया हा, हा, हा, हा। तो ये बड़ा पेन करती है स्टार्टिंग में अच्छा बैठने में भी बड़ी प्रॉब्लम आती है और मतलब बड़ा पेशेंस रखना पड़ता है स्टार्टिंग में बड़ा मुश्किल मुश्किल तो होता ही मुश्किल तो सब चीजें लेकिन पेशेंस रखना पड़ता है विशेषता तो सबसे मतलब ये है हमारा

पुराना इंस्ट्रूमेंट है सबसे प्राचीन काल से चलता आ रहा है हम्म बहुत ही पुराना इंस्ट्रूमेंट है और आजकल सभी लोग गिटार गिटार सितार की जगह बजा रहे हैं हा, हा, सही बात है जी कुछ डिफरेंट चूज करना चाहिए हम्म हम्म अच्छा इसमें जैसे कि अभी शुरू शुरू में तो आप तो इसके लिए नहीं थे फिर कैसे इसके पकड़ में आ गए क्या हुआ जो आपको लगा की ये सही है जी मैं ना सिंगिंग कॉम्पिटिशन पहले सुनता था पहले सारा वगैरह आते थे मैं बचपन में सुनता था

लेकिन अच्छूर, मतलब ये बेसुरे का इसका ये पता नहीं था कैसे क्या होता है स्टार्टिंग में हुँ। कोई कौन अच्छा गा रहा है कौन बेसूरा गा रहा है ये पता नहीं था तो धीरे धीरे मतलब जब से ना वो गुरुजी आए कॉलेज में तो अच्छा। उसको उनको सुनते सुनते धीरे धीरे मतलब इतना अंदर तक टच कर गया मेरे को इंस्ट्रूमेंट

मतलब अंदर से ये हुआ कि मेरे को सीखना है इंस्ट्रूमेंट मेरे को बड़ा अच्छा लगता है और स्टार्टिंग में मतलब म्यूजिक में इंटरेस्ट था लेकिन कभी ये नहीं पता था वोकल होता होता है है कुछ भी ये नहीं पता था अच्छा। तो धीरे धीरे इंटरेस्ट बनता गया मेरा सीखता गया उनसे धीरे धीरे और अभी जाके कुछ मैंने डेढ़ दो साल तो मतलब तबले के साथ तो मैंने बजाया नहीं डेढ़ दो साल जब से सीख रहा हूँ मैं अभी पिछले साल जब मैंने यूनिवर्सिटी में एम में एडमिशन लिया तो तब जाके मैंने तबले के साथ बजाना स्टार्ट किया है वो भी नवम्बर में

पिछले साल तब जाके मैंने यूनिवर्सिटी लेवल पे कंपटीशन वगैरह जीते हैं एक दो तो धीरे धीरे मतलब एकदम से तो फिर इंटरेस्ट धीरे धीरे घंटा भी डेढ़ घंटा कितने भी मतलब लेट हो जाता हूँ तो अंदर से मतलब ये बहुत सा रहता है दिमाग पे की आज रियाज नहीं किया प्रैक्टिस नहीं की मतलब रियाज रियाज बहुत जरूरी है इसमें पेशेंस सबसे बड़ी चीज है पेशेंस रखना पड़ते हैं जी

मनिंदर जी बात ही अच्छी आपने बात बताया कि किस तरह से आपका इसके पीछे रुचि बढ़ा और धीरे धीरे इन चीजों को समझने लगे आप इंस्ट्रूमेंट अपने आप में एक कमाल का चीज है और सभी लोग जो कर रहे हैं वैसे ना कर देखिए तो करने का एक ऑप्शन इसमें मिलता है और प्रैक्टिस में एकदम एम परफेक्ट वैसे आपने प्रैक्टिस काफी की है आपकी उंगलिया बता रही की आपकी प्रैक्टिस जारी है <laughs> तो मैं चाहूंगा आप गजल अगर प्रैक्टिस करे हो तो अनुजी ने जैसे कहा गजल सुनाइए तो जरूर सुनाइए नहीं तो फिर कोई आपका पसंदीदा

जी जी जी जी बिल्कुल आजकल आजकल लेटेस्ट सॉन्ग चल रहा है गजल वगैरह सॉरी मैं एक्चुअली ना अभी मैंने बताया था क्योंकि मैं अभी अभी सीख रहा हूं। इतना जी मतलब जी जी। मेरे को आता नहीं है स्टूडेंट ही हूँ मैं थोड़ा बहुत जो मेरे को आता है देखिए मैं वो आपको आपको सुना देता हूँ आज एम धोनी मूवी देखी होगी आपने तो उसमें एक सॉन्ग था वो

आता है सीने में जब जब सा भरती है। ऐसा कुछ सॉन्ग है एक सुनाता हूँ आपको

टेस्ट सॉन्ग है जो थोड़ा बहुत बजा लेता हूँ मैं इतने मेरे तो पुराने सॉन्ग है जो बड़े सितार पे सॉन्ग बजाना सबसे पहले बात तो सबसे मुश्किल रहता है हा, हा, हा। सितार पे हम राग वगैरह बजाते हैं

जी जी राग वगैरह गत, गत वगैरह हो गई सॉन्ग मुश्किल पड़ता है, <laughs> राग राग है जो आपको अच्छा लगता है और पांडरंग जी ने आपको सो नाइस लिख के भेजा है और अनुजी सुन रहे तो उनको भी अच्छा लग रहा होगा और जितना भी आपने बजाया बहुत ही अच्छा बजाया आपने और आइए अब मैं चाहूंगा की एक हाथ राग जरूर सुनाइये जी जी बिल्कुल बिल्कुल जी

चारों कैसी है उसका छोटा सा हाल और छोटी सी थोड़ी सी गत सुनाता हूं उसकी आपको जी जी

छोटी सी सुनाता गल हाँ। में जी जी आपने बहुत अच्छा बताया वीडियो देता है, तो है। थैंक यू जी <laughs>

So <laughs> <laughs> बहुत बढ़िया सभी ने आपको याद किया है ओंकार जी ने बाबा लिख के भेजा है सभी ने आशीर्वाद दिया है बड़े प्यार से अच्छा लगा श्रीकांत जी कुछ बताना चाहेंगे वो भी खुशी से झुम रहे हैं सर

जुबान बंद हो है, अभी मनिंदर जी को माउंट आबू का दर्शन कराते है जहाँ से हम लोग लाइव कर रहे हैं और एक दीदी ने कहा उनको ये वीडियो बताओ जरूर वो हमसे जुड़ने वाली थी लेकिन उन्होंने कहा की मैं थोड़ा बिजी हूँ लेकिन तब तक आप ये वीडियो बता दीजिए उन्हें तो मनिंदर जी आपके लिए ये खास वीडियो

दीदी के द्वारा है थैंक यू। आज एक अनाथ बच्चे की तरह हमारा जीवन आध्यात्मिक मूल्यों के बगैर दिशाहीन और नीरस हो गया है इन्हीं जीवन मूल्यों से मानवता को विगत आठ दशकों से संपन्न करने का प्रयास कर रहा है प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय

इसके लिए परम पिता परमात्मा की भावना प्रे रही। सनु में प्रेरणा द्वारा सिंध हैदराबाद दादा लेखराज के माध्यम से इसका ओम मंडली के रूप में हुआ दादा लेखराज भगवान में अटूट विश्वास रखते थे और उनकी परमात्मा मिलन की लगन से प्रभावित होकर

परमात्मा ने उन्हें अनेक दिव्य साक्षात्कार कराए और उन्हें प्रजापिता ब्रह्मा नाम देकर नए युग की स्थापना के लिए निमित्त बनाया इसके पश्चात अनेक लोग ओम मंडली से जुड़ने लगे

ब्रह्मा बाबा ने नारी शक्ति को आगे रखते हुए संस्था का नेतृत्व माताओं और बहनों को सौंपा विभाजन के पश्चात सन उन्नीस में ओम मंडली पाकिस्तान से भारतवर्ष के राजस्थान प्रांत में आबू पर्वत पर स्थानांतरित हुई तत्पश्चात ब्रह्मा वत्सों ने लोक कल्याण हेतु अपने कदम दे प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के नाम से

विख्यात हुई। 18 जनवरी में संस्था के संस्थापक ब्रह्मा बाबा अपनी देह को त्याग कर अव्यक्त हो गए तब संस्था का कार्यभार दादी प्रकाश जी ने संभाला उनके कुशल नेतृत्व में आज ये संस्था सारे विश्व में 133 देशों में

अपनी 9000 से अधिक शाखाओं के साथ एक विशाल वट वृक्ष का रूप ले चुकी है तथा अब पर्वत स्थित पांडव भवन संस्था का अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय बना इसके अलावा देश विदेश में भी मूल्यनिष्ठ समाज के लिए प्रत्येक वर्ष 1000 से भी अधिक राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगोष्ठियां एवं सम्मेलनों का आयोजन किया जाता है सन उन्नीस में

संस्था को संयुक्त राष्ट्र संघ के गैर सरकारी संगठन एनजीओ के सदस्य के रूप में मान्यता प्राप्त हुई तथा संयुक्त राष्ट्र संघ ने मानवता की सेवा के लिए संस्था को सात शांति पुरस्कारों से सम्मानित किया समाज के आध्यात्मिक सशक्तिकरण हेतु हर प्रकार के व्यवसाय से जुड़े लोगों को राज की निशुल्क शिक्षा प्रदान की जाती है महिलाओं

शिक्षाविद मीडियाकर्मी, स्वास्थ्य जगत से जुड़े लोग तथा अन्य सभी वर्गों के लोगों की आध्यात्मिक उत्थान करने हेतु 20 प्रभागों की स्थापना की गई है जो पिछले तीन दशकों से अविराम सेवा कर रही है यहाँ पर हर धर्म जाति आयु भाषा का व्यक्ति

इस ईश्वरीय ज्ञान से स्वयं को लाभान्वित कर सकता है अब तक विश्व के लाखों भाई बहने अपनी संकीर्ण विचारधारा से मुक्त होकर वसुधैव कुटम्बकम की भावना द्वारा मूल्य समाज के निर्माण के निमित्त बन रहे हैं ओम शांति चलिए मनिन्द्र जी जी जी जी जी चलिए इसके साथ आगे बढ़ते हैं और एक बार फिर से विक्रांत राय जी को मैं कहूंगा की एक छोटा सा ब्रेक लेते हैं और एक गीत सुनाइए आप तब तक

मैं एक राग पर आधारित गीत एरी सेखी में अंग अंग आज रंग डाल दू

सखी सखी मै अंग अंग रंग सखी मैं अंग अंग राजदार दूँ अपने जी से प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूँ दूरी सखी एरी सखी मैं अंग अंग आज रंगदार दूँ

अपनी चीज प्रेम रंग कैसे मैं उतार दूँ ये ये तू जिस तेरे बिना कहीं बिना व्याकुल मन लागे बिरहन सुरताल साज आज तेरे आगे

छन नहीं रन रन जागे एक पल में टूट जाए सांस के ये दागे तू जो मुँह फेर सकी देह प्राण त्यागे

एक पल तू देख मुझे जिंदगी गुजार दूरी एरी सखी मैं अंग अंग रंग एरी मैं अंग अंग आज रंग डार दू अपने जी प्रेम रंग क्या ऐसे मैं उतार दू एरी सखीर

भेजा है आपके लिए मनिंदर जी को लिखा है मनिंदर भाई हो सके तो तो तो राग यमन या तो की गट बजा सको तो. <laughs> जी जी बिल्कुल मैं एक्चुअली मैं मैं बता रहा देखिए अभी सीख रहा हूँ क्योंकि अभी मैंने ना? ना गिने चुने ही राग किए है की कि दो तीन रागीय और दो तीन रागी ऐसे किए हैं मतलब मेरे गुरु जी ये बोलते है दो तीन राग ऐसे करो उनमें पारंगत

इसमें ही बहुत अच्छे से कर रहे हैं सभी धीरे धीरे हो जाते हैं हाँ हाँ पांडुर जी। अच्छा प्रोग्राम नंबर वन <laughs> <क्या बात। laughs> चलिए आप दोनों को बहुत पसंद कर रहे हैं वो विदेश में बैठकर आप इंडियन आर्टिस्टों को पसंद कर रहे हैं थैंक <laughs> यू <Thank you. laughs> जी जी सुनाइए

मैंने तो मेरे को भी उसकी गत गत बनाई है मैंने गत। थोड़ा बहुत बजाया था कभी पहले जी. लेकिन गत अभी ही बनी क्या क्या बात बात ओंदस्फोटो गत बनी है वो

मच थैंक यू जैसे भी थो, थोड़ा बहुत टूटा फूटा मैंने जब उससे गलती हुई मुझे <laughs> माफ कीजिएगा सुनिए बहुत अच्छा गाया आपने कविता देश पांडन ने लिखा है बहुत अच्छा मनिंदर जी इसके साथ <laughs> पांडन जी लिखते हैं मजबूरी में सीखना पड़ा सितार लेकिन भगवान को मंजूर था <laughs>

<laughs> <laughs> तो चलिए बहुत बहुत धन्यवाद शुक्रिया बहुत ही अच्छा लगा आप लोगों से बातें करके एंड सितार का जो सुंदर आपने सितार दो राग हमें सुनाए और एक छोटा सा गीत भी आपने सुनाया और इसके साथ विक्रांत जी ने आपके स्वागत में दो गीत गाए और आशा करता हूँ हमारे सभी दर्शक मित्रों को जो संगीत प्रेमी है सितार वादक को सितार सुनकर आपको बड़ा खुशी हुआ होगा अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो बीच में आपको जो है आपके पूरे बॉडी में एक वाइब्रेशन फैलता है अगर आप ध्यान से अगर एकाग्रचित होकर सितार सुनते हैं तो निश्चित तौर पर आपके बॉडी में

शुरू हो जाते हैं एक तरह का तरंगे पैदा हो जाती है जो पॉजिटिव एनर्जी देता है तो कोई भी इंस्ट्रूमेंट हो भारत का इंस्ट्रूमेंट उसको अगर आप ध्यान से सुनते हैं तो निश्चित वो आपके शरीर पर प्रभाव देता है और आपको उसका फीलिंग भी आता है। अगर आप इस प्रोग्राम में सितार, अगर सुना ध्यान से, तो बहुत ही सुंदर आपने उसको फील किया होगा एंजॉय किया होगा जिस तरह से पानुरंग जी ने मैसेज करके बताया और साथ ही साथ ओमकार जी ने वाह वाह महेंद्र बहुत खूब बहुत अच्छा लिख भेजा है तो चलिए महेंद्र जी आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं और एक बार माउंट आबू आइए यहाँ पर

जो आध्यात्मिक ज्ञान का जो सुंदर

झरना बहता है उस झरने में भी कभी आप अपने आप को स्नान कराइए अर्थात आत्मा जी और जी। मन को शुद्ध और पवित्र बनाने का ये स्थान है ये एक ऐसा तीर्थ स्थल है जहाँ पर सभी लोग आते हैं तो फिर कभी जाने का मन नहीं करते लेकिन जाते हैं तो वो ये सोच के जाते हैं कि मैं अपने घर से जा रहा हूँ और अपना कर्तव्य निभाने के लिए जा रहा हूँ लेकिन उससे एक बार यहाँ आते हैं तो लगता है की मैं अपने ओरिजिनल घर आकर गया हूँ ऐसा लगता है जैसे कहते हैं दुनिया एक मुसाफिर है

तो मुसाफिर बनकर हम तो अपना कर्तव्य कर रहे हैं लेकिन अपना ठिकाना कहाँ है तो जब माउंट आबू आते हैं तो सबको अपना ठिकाना मिल जाता है और सब फील करते हैं कि हाँ जिस जगह पे अंदर से मन जो तलाश कर रहा था मन का जो बटकाव था कि उस पाना है पाना है तो वो पाना है वाला शब्द यहाँ पूरा हो जाता है और फिर यहाँ से जब आप जाते हैं तो निश्चित रूप से आप अपना कर्तव्य पूरा करने के लिए जाते हैं और इसी यादों में आप रहते हो

जो सुकून है जीवन का जैसे कहते हैं ना संगीत बजाते बजाते आप उसमें खो जाते हैं ये भी एक सुकून है लेकिन जब आत्मा के अंतर आत्मा की बात होती है तो ये तीर्थ स्थल जो है यहाँ पर आपको आत्मा का सुकून मिलता है और मन को चिर शांति का अनुभव होता है तो चलिए आपको फिर से एक बार बहुत बहुत शुभकामनाएं आज के शो में जुड़ने के लिए ओमकार जी एंड आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं मंगल विक्रांत आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं फिर मिलते हैं इस वादे के साथ

चलिए मित्रों आज के इस एपिसोड में हमने संगीत का एक छोटा सा नमूना जो है इंस्ट्रूमेंट सितार क्या कर सकता है वो आपने से प्रसाद के रूप में थोड़ा सा चक लिया है फिर कभी मौका मिले तो आपको पूरा टाइम देंगे और आप पूरा टाइम इसको सुन पाएंगे इसी वादे के साथ सलाम नमस्ते खम आ जय हिंद जय भारत सबके मन तो भाती है बातें मुलाकात मिलकर बढ़ाए